श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकमृते उल्लिखिता स्थान पिचय दक्षिण तथा सन्नीतर काली मंदर एक मदर प्रतिष्ठा राणीराश्मि सप्तवांशदुत शम खीष्टवर्षा सेप्टेमबर मस से ष्ठे दिवस साधचतुतः पंचाश्विता भूमि वाणिज्यवन पंच चक्रिशस्यक्रीत विशाल भूखंडम तथा वाणिज्यवन पूर्व आंग्लुष्ट जेमस हेष्टी भद्रमोदय आसी के किंचदंशे मोहम्मदीयां परेत भूमि गाजी साहेब इख्य से पीठस्थन कासार आम्रकानम आसी एक थान से किंचित भाग कूर्म पृष्ठाकृति आसी शास्त्रदृषा शक्तिमंदर प्रतिष्ठापनाकूलस्थनतया निर्णीय स्म तथा परिवर्तने काल शिवशक्तिष्णुमंदरण द्वारा सर्वर्मेलनायतनूपेण पिणत अभूत तट सहित मंदिर निर्माण कर्म एंड भारन एती संस्था द्वारा संपादित अभूत अशेष निर्माणकम नववर्षा व्य व्ययिता व्यय अभवत्ने काले नवलक्ष्यं एतन पंच पंचा में एक मंदिर से प्रतिष्ठा अभवत पंचपंचाशदुतराष्टादतर्ष से मे मसत्रिशनाया दिवस श्री श्रीरामकृष्णकथाते दक्षिणेशर कालीटी वर्णन समग श्री समग्रस्थन सेनाथगुप्ता अने तथ्या उपस्था तत अमस तत्ना उल्लिख्य है गाजी स्थानम गाजीस्थन स्थान एक सलन अस्वस्थवृक्षेण सह बद्धम अस्ति तथा एक लघु फल के देवस्य साधन स्थल अलिखित अस्ति विपणन भवन राणीराज्मिमथुर्मोदय तथा अनतर तराधिकीस दक्षिणेश्वर आगतेसु अवस श्री श्री प्रभु एक विपणन भवन से पश्चिमी प्रकोष्ठोडव्या दीर्घकावस पिवर्तने काले भ्रतपुत्र् अक्षय से देहत्यागान मंदर प्रांगण से उत्तरपश्चिदी स्थित प्रकोष्ठे अतिमा चतशवर्षा एक विपणन भवन छद स भक्ता आहवती स्म शिवरा द्वाद शिवमंदरस्थ शिवलिंगा नाम सान मंडप से उतरवर्ती मंदराण यम योगेस्वर यटिल नकुश्वर नागेशरम च किंच साक्षादन मंडपस्या दक्षिण दिग्वर्ती मंदराण शिवलिंगा नाम यहाम ज्ञेेशर जगदीशर नागेशर नंदीवर नंदेस्रे चोपक नैवेद्य सह प्रत्येक शिव सेजनम विधीये एक त्य शिवरात्रि नीलपूजा चलकोत्सव दिवस तथा स्नान यात्रा देवालयतिष्ठा दिवस विशेषाराधन व्यवस्था अस्त सकल मंदरसु श्रीरामकृष्ण स्त्रोदाठसी चत्वरं शिव साक्षादनचर पंक्तियस्ता शिवमंदरा मध्य साक्षादनचर अवव अतिथय स्नाथ विश्रादी कुरुती अतौरी प्रथम पदवां विष्णुमंदरम श्रीरामकृष्ण अस्म मंदर किय पूजा कृतवा अत्रकृष्ण विग्रहदय श्री श्री श्रीजगमोहनी राधा तथा श्री श्री कृष्ण नित्य पूजा तथा निरामीस निवेदे सेशेषजा सोजन स्नाया हिंदोल जन्माष्टमीरास प्रभृतिषु विशेष दिन मंदिर से पार्श्वर्तनीकक्षे यहाँ श्रीकृष्ण विग्रहो दृश्य तस्वद्वन संयोजि ऊनत्रिशदनशे ख्रृष्टवर्षे एकग्रहोजितग से सेगसम पुनः भंगे सती नूतमूर्ति श्रीराधकृष्ण श्री विग्रहतः स्थापित अभूत ईश्धिकोन श्रृष्टवर्षे काली मंदरमेत मंदिर नवचूडा विशिष्टपेत मंदरशिर्ष नीचे अंशे चूडा चतुष्ट तदुपरी इस्तरे चतस तथा सर्वोनतस्तरे मूलचूड़ा साकल्यन नवचूड़ाया तथा मंदर गात्र शिल्पकर्मा स्थापित शिपस्थित अपू निदर्शन मंदर से दिव्याजगदीशरी काली परम साम सक सु अत्र नित्य पूजा भवति, श्री अत्यपूज श्रीरामकृष्ण अस्रे प्राय वर्षत्र पूजा कृतवान्नतर दिव्योन्मत्ता वैधपूजा न संभव स्म पर मंदर गणाम अकोत्धन काले व्या सविधे तथा दिव्य भाव माशन सायनम इविध भाव सेवा चकार नाटमंदरम कालीम्स प्रवेश पूर्व मंदर से दक्षिणत अवस्थित असरी उत्तर मुखम महादेव नंदन तथा भृंगण श्री श्री प्रभु प्रणमती स्म अस्मरे धर्मी सभा भैरवीब्राह्मणी श्री श्री प्रभु सर्वजनसम्क्षम अवतार की समुघोषयतनाटमंदर से दक्षिणते बलिदान बलिदान श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठ मंदिर प्रांगण से उत्तरपश्चिमत प्रकोष्ठे अस्म श्री श्री प्रभु दीर्घचतुशवर्षा न्यवसत एकधुजना पंडिता गृहिण तथा त्यागीताेत सह भगवत्स तस्य साधन काली वृत्त कीतन भजन भाव सामानमच अभवत् एक प्रकोष्ठ से पश्चिम दिख स्थित अर्धचंद्रकार अलिंदे दंडा सन गंगा दर्शन कौती स्म एक प्रकोष्ठे स्री श्री, श्री प्रभो खट्टा खट्टा उपरी तस्त्र प्रयत्न रक्षित सत्त्यम पूज्य व्दाला मंदर प्रांगणा बहि उत्तरदक्षिणत अवस्थिता व्वादाला द्वितिया पूर्व प्रत्यम वार ष्टकवाद्यम वादते स्म इद् न पुनः बवती उत्तर दिग्स्थितला प्रकोष्ठे श्री प्रभो माता चंद्रमणिदेव न्यवसत नीचे प्रकोष्ठ श्री श्रीमाता दक्षिणेशरे अवस्थन काले दीर्घका न्यवसत इदानमस्कोष्ठ श्री श्रीमा आलेख्ये नृत्यपूजाई तित्र पृष्ठ अस्त त्र पाण मयी प्रतिमा स्थापीता पंचवटी वट अस्वस्थ निब आम्लक तथा मालूर वृक्षा रोपयि रोपीत्वा श्री प्रभु एक पंचवीतले दीर्घका आचरती स्म वृंदावन सेज स अक्षिप्य अवदत एक इत प्रभृति महातीर्थतया परिणत अभूत पंचवटिया साधनकुटी तोतापुर त्रहण कृत वेदात साधन निर्विकल्प निर्विकपसि लेभे एक साधनकुटीरम इद्म इष्टादी द्वारा पुनः निर्मित मलूरतल अच मुंडीष्टतर नरसर्प सारेय वृशाला पंच प्राणीना मुंड निर्मित ब्राह्मणी स्थापित तथा श्री श्री प्रभुना चतुष्टंत्र साधनमकारियधन साधन वेदी अनतर भज्य स्म इदानम एक स्थले सिमेंट चूर्ण निर्मता वेदी सकल वेषिता एक व्यति दक्षिणेशर कालीरवर्णनायां हंसपुश पुष्कर गाजीपुष्क वकुतल भाण्डागार कर्मचारी निवासस्थन इत्यादीना वर्णनमें मटर्मोदय उपस्थात मोड़लापल्ल्या आलो आलो पास्ति स्थानम समीप आल्लोपास्थन दक्षिणेशरसमीपर्ति अस्लोपास्मंदर मुहमदीधर्मताल प्रभु अमाज पाठम कर आगछत कुंघ इत स्थिणेशरम से उद्यान पार्शत सिखसैनिकवास आसत भक्तमा कुर्सिह कालीर से उत्तरत अवस्थित शासकीय विस्फोरक निर्माण से प्रहरीद सिख सैनिकृंद प्रमुखत्वेन यदा कर्म कर्मनरत आसा श्री श्री प्रभो सन्नि अनुरागी अभूत श्री श्री प्रभु साधुभोजनावकाशें निमंत्र स्वस्थनमिगृह काली दक्षिणेवरकालम सेमीपो हडिगप्ल्यास वास् आसी स दक्षिणेवरकालीमंदर परिषक स्म रजिकस्य रस भक्तियाहत साधन कालेप्रभु रहसी रात्रो रसिकृहम गत्वा। प्रणाली स्थान मस्तक स्वस्तकेश् पिस्कती स्म तथा मा सीपे प्राथयती स्म तस्मणवाभिमनाशा ध्यान कालेकदा तस् मनोरसिककृहम अगछत तदा स मन त्रवस्थ आदिशत यदुम्लिक गृह दक्षिणेशरम से संलग्न दक्षिणत अवस्थित भक्त यदु मल्लक आंत्रिवाहनता श्री प्रभु अगर सह क्वचि क्वचि मिलते स्म अडोना क्रोड़े शिशुयिशोर चिंत्र निरीक्ष तन्मय अभवत शंभुम्लिकनगृहम दक्षिणेशर कालीरशतंभुम्लिकनगृहम आस इत्यतः श्रीप्रभुणा सह तस्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्षसम्बन्धः अभूत् श्रीप्रभुः अन्तरा अन्तरा तस्य उद्यानम् अगच्छत, अत्र तत् सकाशात् बैबिल् ग्रन्थं तथा पवित्र पवित्रजीवनं वृत्तं निशम्य श्रीप्रभुः कृष्णधर्मानुसारं साधने निरतः अभूत् एतत् स्थानस्य इदानीं किमपि चिह्नं नास्ति शम्भुनिर्मितं श्री श्रीमातुः पल्लादिमयं गृहम् कालीमंद वाद्यशाला संकर्णे प्रकोषे श्री श्रीमातु निवासक्लेशेख्य भक्त शंभुचर मंदर से उद्यान सीपत एवकमीता भूमि खत्वा श्री प्रभोपरैकभक्त का सहायन त्र मतु निवासकतेकृं निर्माय दानपत्रगन प्रादा नवीनचंद्रराय चतर्धरिणगृह दक्षिणेशरग्रा सुविख्यात सवर्णचतुरी गृह योगींद्रस्वामीगानंद से पिता अस्म गृह श्री प्रभुपुराणकर्णन शास्त्रापादीक श्रोत अगछत नवीन निगु निगिनी नवीन निगिनो गृह दक्षिणेशरस्थ वाचस्पति मार्गेभु तृह दुर्गोत्सवाद निमंत्रि सन् शुभागमनवालकंठस यात्रा ग्राम श्रोत अगछत नवकुमचोपाध्याय गृह दक्षिणेशरसित एतव ब्राह्मण से गृह क्वचि क्वचि श्री प्रभु स्वेक्षा गत्यतृप्त आहार कौती स्म विश्वास दक्षिणेशरे तृह उलो थन सेमनदास भक्तिषे शुवा तेन सह लापम कर्तुम ईश्वरीयलाप कर्म्छत कृष्णकिशोरभ्टाचार्य गृह दक्षिणेशरपाश्ववर्ति आड़ियादह स्थले भाग्यवत पर गृह श्री प्रभु बहुवार शुभागमनवाध्यात्मरामणपाठम शुवा ईश्वरी प्रसंग चाय प्रभु तस्य तस्े भोजन कौती स्म